धन्य हो प्रेम पालक धन्य हो भाव प्रिय राम सुमंत्र आवत देखा उठ के खड़े हो गए तुरंत खड़े हो गए खड़े होकर आदर की ना समेखा शिक्षा ले लो अपने मंत्री को कैसे आदर दिया जाता है राम सुमंत्री आवत देखा आदर पितासम लेखा अपने लाडले को लेकर के आप चलिए आपके पिताजी की इच्छा है कि आप चलें श्री जी को लेकर के आए रघुनंदन ने जाकर के अपने आंखों से श्री राम को देखा बड़ा बढ़िया शब्द है कि रघुकुल दीपही चलेवाई आज कहते हैं रघुकुल के दिया को लिवा के चल रहे रघुकुल के दीपक को लिवा करके चल रहे हैं रघुकुल दीपही चलेवाई राम जी ने वहां जाकर के जा रघुवंश मणि नर कुसाज़ निपट कु श्री राम जी ने जा करके श्री चक्रवर्ती जी की उस स्थिति का दर्शन किया तो कहते क्या हैं मैया मेरे पिताजी क्यों दुखी हैं मुझे बताओ मुही कहू मा तू ता दुख कारण मैं वही करूंगा जिससे मेरे पिता की दुख की निवृत्ति हो करियतन ये हो ये निवारण कहने बड़ा स्पष्ट कहा कि सुन हुए राजा ही तुम पर बहुत स्ने सारा कारण यह है कि राजा का तुमसे बहुत सुने एकदम एकदम ठीक कहा है हमको दो बरदान देने के लिए कहा था जो मुझे अच्छा लगा सो मैंने मांग लिया मैंने एक बरदान से अपनी बेटी को राज्य मांगा और दूसरे से तुमको वनवास मांगा ऐसे कह दिया और रामजी को कि सामर्थ्य को चुनौती दी सामर्थ्य को चुनौती दी महाराजी कि सकहू तो आयसु धरहू सिर सकहू चुनौती है सकहु तो आय सुधरहू सिर मेटहु कठिन कलेश तो राम जी ने सुना अब राम जी बोल रहे हैं। तो क्या मुख मुसुकाय भानु खुले भानु राम सहज आनंद निधानु सज्जनों राम जी क्या कह रहे हैं और राम जी को क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराजा गोस्वामी जी का पांडित्य शब्द चातुर्य शब्द को किस तरह से जड़ा जाए यह देखिए आप लेकिन शब्द जड़ा गया तो जड़िया नहीं है ये शब्द अपने आप जड़ा गया है हा देखें आप राम जी को जब लिवा के चले वहां से तो क्या का मैंने बताया था रघुकुल दीप और जब देखे जाके तो जा रघु वंश मणि और जब दुख सुन लिया कि मुझे जंगल जाना है तब तो मुख मुसुकाय भानुकुल भानु जब दुख का आता पता नहीं था निश्चित था कि हम आज राजा बनेंगे तब तो दिया कहा तब तो दिया कहा अर्थात इस राज्य से भगवान को कोई खुशी नहीं और जब जाकर के चक्रवर्ती जी को देखा उस स्थिति में यह निश्चय हो गया कि आज तो मुझको राजा अब नहीं होना है तब फिर दीपक से प्रकाश बढ़कर के मणि में आ गया जा रघुवंश मणि मणि और दीपक में क्या अंतर है प्रकाश तो दोनों में होता है दीपक में बाह्य उपकरण की आवश्यकता होती है तेल घी बत्ती पात्र अग्नि अगर एक भी कम होगा तो दीपक जलेगा नहीं जलेगा दूसरा अंतर दीपक का प्रकाश दिन में सूर्य की रोशनी में होगा नहीं होगा मणि इसके विपरीत परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कचुच ही दिया घृत बाती तो दीपक से प्रकाश बढ़ गया मणि में लेकिन मणि तो मणि ही है मणि तो मणि है अंधकार निवर्तिका शक्ति उसमें नहीं है अंधकार निवर्तिका शक्ति तो चंद्रमा भी, भी नहीं है एक नहीं सोलह चंद्रमा उदय हो जाए राकापति का पति सोरसूए तारा गण समुदाय दव लाइये रात गई रात चली गई कि नहीं जाएगी बिनू रबी रात जाय रात तो महाराज सूर्य से ही दीपक से प्रकाश बड़ा मणि में आया मणि से जब प्रकाश बढ़ा जब दुख निश्चय हो गया अब मुझे जंगल जाना है राज्य नहीं करना है राज्य मेरे भैया को करना है जब ये निर्णय हो गया तो भानुकुल भानु राम सहज आनंद मैया दुनिया की दृष्टि में तूने ने भरत का भला किया है लेकिन तूने भरत का भला नहीं किया है तूने भला तो राम का किया है, एक छोटा सा राज्य तूने को दिया नगर का और इतना विशाल जंगल का वो तूने मुझे दिया है छोटी सी भरत की कंधे पर मैया ने तु, मैया तूने बहुत बड़ा बोझा डाल दिया बहुत बड़ा बोझा डाल दिया संसार भरा कर ये चंपू रामायण भोजराज का लिखा हुआ उसका श्लोक उसका अनुवाद सुना रहा हूं ये संसार तो ऐसा कहेगा लेकिन वास्तव में गरियान अम्ब ते पक्ष पाता पथती गरियान अम्ब ते पक्ष पाता है हे मैया तेरा पक्षपात मुझ पर स्पष्ट जाहिर है सियाराम और फिर जंगल में मैया कितना तूने ने बनने का मौका मुझे दिया तूने मुझे पिता माता की बहुत सुंदर बात तूने मेरे मुझे पिता माता के आज्ञा के पालन करने का मौका दिया है और भरत को इसके विपरीत अवसर दिया है इसके विपरीत अवसर दिया है क्योंकि सोई जननी सुन जननी सोई सुत बढ़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी मैया तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा और फिर मैया जंगल में कितने फायदे हैं मुनिगन मिलन विशेष बन सबई भांति मोर अत्य मा पितुआ य मैया सम्मत जननी तोर। और सबसे बड़ा फायदा इसीलिए मैं पछता रहा था आज इसीलिए मैं आज सोच रहा था पछता रहा था इसीलिए मेरे मुखड़े पर दीपक का प्रकाश था हा आज सूर्य का प्रकाश क्यों हो गया के भरत प्राण प्रियू आज मेरे पिता सत्यवादी बन गए आज मैं सत्यवादी पिता का पुत्र बन गया अन्यथा लोग कह सकते थे कि चक्रवर्ती जी ने कैके -के, के विवाह के पूर्व के, -के, के पुत्र को राजा बनाने की घोषणा की थी और वो नहीं हुआ राम जी को राजा बना दिया संभवता लोगों के लोगों के यहां से आवाज उठती लेकिन उस आवाज को आज धूमिल कर दिया मातु आज ये सब वाल्मीकि रामायण पढ़िए आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा एकदम स्पष्ट हो जाएगा रामचरित से भी स्पष्ट भरत प्राण प्रिय पाव इस, इस चौपाई बड़े इस चौपाई को इसलिए सिर्फ देखिए भरत प्राण प्रिय पाव वही राजू इसलिए भा विधि सब विधि सन आजू इस सब विधि क्या राजू इस सब विधि क्या है सब विधि की व्याख्या करो ये भाव आएगा जो मैं कह रहा हूं भा विधि सब विधि सन मुख अन आजू और जो न जाऊ बन ऐसे उका जा तो प्रथम मूढ़ इस प्रकार कह करके और पिताजी से कहा, पिताजी, आप थोड़ी सी बात के लिए इतना पाए। अभी जाता हूं, और मैया जा मांग के तुरंत आता हूँ बन चलता हूँ आपको प्रणाम करके जाऊंगा और इतना कह करके और वहां से मैया के पास चले राम जी हाँ मैया के पास चले तो सिया और ये समाचार सारे अयोध्या में बिजली की तरफ फैल गया मारो बिजली की तरफ फैल गया यह तो मैं अच्छा उदाहरण दे रहा हूं आज को समझने के लिए लेकिन गोस्वामी जी ने दूसरा उदाहरण दिया है कि नगर व्यापी गई बात सुती सब बीची इस चौपाई का अर्थ मुझे नहीं लगा आपसे सच कह रहा हूं इस चौपाई का अर्थ मुझे अपनी 28 वर्ष की उम्र तक नहीं लगा नहीं लगा बस जैसे चरती राम जी की बात फैल गई यही कहता था जब मैं 28 वर्ष का था तो मुझे बीछी ने मारा डंक। और जब डी ने डंक मारा और महाराज में हाय करने लग गया और सारा परिवार सारा घर सब हाय हाय सब मारा हो गई तो उस समय भी मेरे मुख से चौपाई निकल गई थी उस दुख में भी कि नगर गई बात चढ़ी जनु सब तन आज चौपाई का अर्थ लगा मैं उस समय भी मैंने कहा था उस हाय हाय में भी कि आज मुझे इस चौपाई का अर्थ लग गया <laughs> भैया हो चौपाई कर सबको नहीं लगेगा जिसको बीछी ने मारा नहीं उसको मैं स्वयं भुक्त भोगी कह रहा हूँ बेवाई का जान पीर हा जी आजी। आजी। आजी। तो सियाराम इस प्रकार से सारे नगर में अरे लोगों की महाराज क्या हुआ अब अयोध्या में दुख का साम्राज्य छा गया लोगों के मुख सूख गए आंखें बरसने लग गई हृदय संदिग्ध हो गया ऐसा मालूम पड़ता है कि करुण रस की सेना ने अयोध्या में डंके की चोट पर आक्रमण कर दिया मुख सुखाही लोचन सर शोक हृदय समाय मनऊ करुण रस कट कई उतरी अवध की बड़ी बड़ी भावना है कोई कैके को गाली देता है कोई श्री दशरथ जी को कुछ कहता है अरे यहाँ तक कि भरत जी भी नहीं बचे एक भरत कर सम्मत कहीं सियाराम राम सी, सी कैके की प्रिय स्त्री आकर के कई कई को समझाती हैं बड़ा लंबा चौड़ा समझाया है अरे रानी जरा सोच लो ऐसा मत करो यहां तक कह डाला कि तुम विधवा हो जाओगी कह डाला महाराज कि तुम विधवा हो जाओगी अगर राम जी जंगल चले जाएंगे कहा कि नहीं कहा एकदम कहा महाराज जी ऐसे कहा है। किसी की पिय संग परिहरी ही खाली राम जी जंगल नहीं जाएंगे सीता जी भी जाएंगी सी की पिय संग परी हरी लखन की रही है धाम और राज की भू जब भरतपुर और भैया नृप की जिये बिनु राम राजा नहीं जिएंगे ऐसा तक तो कह डाला और बहुत कुछ कहा है अंत में कहा है कि जी नि बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमी जामिनी तिमी अवध तुलसी प्रभु बिनु समुझी इसलिए हथी फेरु राम जात बन जनी बात दूसर चाली गोस्वामी जगह जगह कह रहे मेरी माँ नहीं हो सकती मेरी कही कही भैया माँ नहीं हो सकती यहाँ भी कह रहे सिखावन दीन सुनत मधुर क्यों कुटिल प्रबोधी खूबरी अब भगवान एक दोहा कह रहे हैं बहुत बढ़िया दोहा जी जी के राम जी के चरित्र को समझने के लिए एक सुंदर सा हाथी जंगली हाथी एक जंगली हाथी नया नया उसको जंगल से पकड़ के लाओ जान दो जंगल से पकड़ के लाओ अल्लाह करके एक बढ़िया मखमली एसिया संगमरमर की बिल्डिंग में उसको रखो हाल बना लो, संगमरमर की बिल्डिंग में रखो और मखमली बिछाना बिछा दो खूब बढ़िया माल मलीदा उसको पानी को दो चार दिन रखो दस दिन रखो हाथी तो मोटा हो जाएगा और क्यों? पहले तो खाए ही नहीं आपकी उस माल की और दृष्टि डालेगा ही नहीं जब भूख के मारे कुछ खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसको और एक महीने के बाद उस हाथी के गले का गले का सिक्कड़ बंधन खोल दो खोल दिया आपने खोल दिया थोड़ा सा जगह है उसकी जाने के लिए हाथी क्या करेगा महाराज हाथी क्या करेगा कह माल मलिदा कहा मिलेगा जंगल नहीं जाएंगे ये कहेगा ना नहीं कहेगा हाथी भगेगा महाराज बेतहाशा ओ भगा अब फिर आपके पकड़ने में आने वाला नहीं है नवगयंदर रघु वंशमन नवगयंदर रघुबीर मन राम जी का मान मन जो है नया हाथी है राज अलान समान राज जान बन गवन सुनी राजबंधन अधिकान ये अधिकान ये अधिकान का मतलब क्या है उरा अनद अधिकान दीपक मणि और भन उनंद अधिकान रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायो मा पद नो माथा था जाके माँ के चरणों में सिर नया मैया ने देखा ले रस हिलोरे लेने लग गया हमारा ली नीन यशीस मैया राम जी मैया कौशल्या राम जी को दीन य अल्लाई ने भूषण बसन निछावर की भूषण माता कलयुग में स्नेह सूख गया कलयुग में स्नेह सूख गया प्रेमियों सत्ताईस वर्ष के हैं श्री राम जी महाराज बार बार बार ये प्रेम मिलेगा दर्शन नहीं होंगे आपको बार बार मुख चुंबती माता नयन नीह जल पुल गाता अब फिर भैया गोद राखी पुनः हृदय लगाई अश्रव स्रव स्रवत प्रेम रस पयद सुहाई स्तनों से स्तनों से स्तनों से, से रामजी प्रेमरस की धारा समुचलित तो हो गई स्रवत प्रेम रस पयद सुहायति कह जननी बलिहारी बेटा राज्य लग्न कब है एक दोहा पढ़ रहा हूं एक दोहा पढ़ रहा हूं उससे बड़ी बड़ी शंकाओं का समाधान हो सकता है अगर आप उसके ऊपर अनुशीलनात्मक दृष्टि डालेंगे तो बड़ी बड़ी शंकाओं को समाधान यही ही चाहत नर नारी सब आपकी राज्य यही चाहत नरनारी सब, यही भांति जिमी चातक चातकी, त्रिशित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाद श्री जनग्रा जरकर... श्री दशरथराज जी को राम जी की राम जी के राज्याभिषेक का यवराज्य पद देने का प्रयास का निर्णय क्यों लेना पड़ा उत्तर में। अब व्याख्या नहीं करूंगा मैया कहती बेटा नहा जल्दी नहाओ जल्दी नहाओ कुछ खा ले पितात जाऊं जाऊ बली बेगी नहाऊ जो मन भाव मधुर कछुकाओ अपितु समीप तब जाऊ भैया भई बड़ी बार जाई बली मैया जल्दी नहाओ जल्दी खा लो क्या क्या खाने का मतलब क्या है कि आज आज मेरे तेरे बीच में केवल एक रिश्ता है केवल एक रिश्ता है तू बेटा है और मैं माम हाँ जननी तू पुत आज केवल एक रिश्ता है और इसके बाद इसके बाद आज कुछ ही देर के बाद दूसरा रिश्ता कायम होने वाला है कि तू राजा हो जाएगा अरे तू राजा हो जाएगा और मैं राजमाता बन जाऊंगी एक पुछिल्ला लग जाएगा बेटा और ये पुछिल्ला न लगे इसके पहले तात जाऊं बलि बली बेगिन जो मन भाव मधुर कचुखाओ अब रघुनंदन के सामने बड़ी समस्या है एक तरफ मां कह रही कुछ खाओ और एक तरफ मां कह रही है होत तो प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जानी सी कैके के अनुसार मुझे यहां अब रहना नहीं चाहिए और माता कह रही खाओ ऐसा कौन भागा बेटा होगा जो माता की इस निमंत्रण को स्वीकार कर दी बोलो लेकिन धन्य है रघुनंदन धन्य है रामचंद्र धन्य है सत्य धन्य है मूर्तिमान धर्म विग्रह धन्य है मर्यादा पालक भगवान एक चौपाई को समझिए इसका अनुशीलन करें आप सुख मकर भरेख मकर भरे, मूला। भरे मूला। तु बचन सुनीह सुर तरु के फूला मकरंद भरे श्रिय मूला मीरखी राम मन भवरन भूला किमती चौबाइये रामचरित्र को समझने के लिए की चौपाई है नीरा की राम मन भावर न भूला एक सत्य को बड़ा मधुर बना के राम जी कहने जा रहे मैया मैं राजा बन गया क्या कह रहा है मैया मैं राजा बन गया किसने दिया मेरे पिताजी ने राजा बन गया कहे हां मैया मेरे पिताजी बहुत चक्रवर्ती राजा हैं ना उनके राज्य में वन भी है और उनके राज्य में नगर भी है आप पढ़िएगा श्री वाल्मीकि रामायण में बाली के प्रसंग में पढ़िएगा और भी प्रसंग है कि जहां पर यह घोषित हुआ है कि ये सारा जंगल जो है चक्रवर्ती जी का राज्य है सारा जंगल कि मैया मेरे पिताजी के का राज्य जंगल में भी है और नगर में भी है मेरे पिताजी ने मुझे बंटवारा कर दिया क्या भारत छोटा है ना इसलिए उसको छोटा राज्य दे दिया और मैं बड़ा हूं ना इसलिए मुझको बड़ा राज्य दे दिया और मैं अब वहां बड़े राज्य में, में मेरा काम बहुत मेरा बड़े राज्य में बहुत काम है अगर बड़े राज्य में मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा सब काम नष्ट हो जाएगा मेरे अवतार का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा क्या बढ़िया बात? बातन राजू जहां सब भांति मोर बड़ काजू राम जी भगवान ने बड़ा मीठा बनाया था कई जगह राम जी फेल हो गए मुझे राम भक्तों मुझे कोसना मत मुझे गाली भी मत बढ़ता मैं भी राम भक्त कई जगह हमारे राम जी फेल मेरे राम जी की बात कभी फेल नहीं होती कई जगह ठाकुर फेल हो जाते कहा फेल हो गए यह देख लीजिए भगवान ने बहुत मीठा बनाया कि दुख ना हो लेकिन बचन बी मधुर रघु के सरसम लगे मात उ के भगवान ने फिर समझाया लेकिन बात बनी नहीं लेकिन धन्य है सी कौशल्या कौशल्या ने कहा क्या कारण है राम जी आपको बन देने का राम जी ने अपने मुख से नहीं कहा निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाए राम जी सब बात समझ में आ गई और कह बेटा सबसे पहला शब्द मा का श्री तुलसीदास जी महाराज की कौशल्या का मैं आपसे निवेदन करूं श्री कौशल्या और भरत का जो चरित्र गोस्वामी जी ने अंकन किया है वो चरित्र अन्यत्र दुर्लभ है गोस्वामी जी की कौशल्या का सबसे पहला शब्द ये सुनने के बाद कि राम जी जंगल जा रहे हैं सबसे पहला शब्द सब। गोस्वामी जी पहले बनाते हैं कि सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरी भारी बेटा तुमने बहुत अच्छा किया तुमने जंगल जाने का जो से पहला शब्द है तुमने जंगल जाने का निर्णय लिया बहुत अच्छा किया जाऊं बलि पहला शब्द है नी जाऊं बलि की ये पहला शब्द बलि नी का बेटा पिता की आज्ञा किसे बढ़कर के कोई धर्म हो ही नहीं सकता पितुवा सब धर्म के टीका। तो अगर ये तरह कोई मेरी तरह कोई दुष्ट मां के चरणों में लग के पूछ ले मैया अगर राम जी ने बहुत अच्छा किया पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है तो तेरे मुखड़ी पर हवाइया क्यों उड़ रही हैं तू उदास क्यों है? तेरे मुख तेरा मुख चिंता निमग्न क्यों है हो सुनो बेटा मैं उसका उत्तर देती दिया मुझे यह दुख नहीं कि मेरा राम जंगल जा रहा है मुझे ये दुख है कि राम के बिना भरत कैसे रहेगा मुझे दुख है कि राम के बिना भरत कैसे रहेगा और मुझे ये दुख है कि राम के बिना राम को जंगल देने वाली मेरी प्राणा राध्य मेरे सर्वस मेरे जीवन धन क्या जी पाएंगे मुझे ये रघुनंदन तुम्हारे जंगल जाने का कष्ट नहीं है राज देन कही दी न बन मैं कहीं से तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं मैं अर्थ भी नहीं कर रहा हूं अर्थ आप करो राज दे कही दी न बन मोहिन सो दुख ले। लेकिन तुम अभी भर तही भूपति ही प्रजही प्रचंड कलेस तुम बेलू भरत भूपति प्रजही प्रचंड कले एक राजमाता होकर के प्रजा के दुख से दुखी है भरत की माता होने के कारण भरत के दुख से दुखी है एक पुथी प्रसाद साधु पत्नी होने के कारण पति के दुख से दुखी है तो बिलु भर तई भूपति प्रजही प्रचंड कले रघुनंदन तुम्हारे लिए मैं क्यों दुखी होगी बड़ भागी बन अवध अभागी जो एह, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी माँ कही रही थी उसी समय परम सुकुमारी मिथिलेश राज किशोरी सुनैना की लाड़ली कौशल्या की आंखों की तलिका नित्य किशोरी राज किशोरी श्री जनक नंदिनी जी आई मर्यादा पूर्व पेठी जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठ सिर सिरना जानकी सोचती मेरा क्या होगा मुझे ठाकुर जी साथ में चलेंगे या यहीं छोड़ देंगे मैया कौशल्या राम जी के जंगल यात्रा से तो व्याकुल नहीं हुई मेरी बात सुनना ध्यान से सज्जनों मैया कौशल्या राम जी की बन यात्रा से तो बहुत दुखी नहीं हुई लेकिन सीता भी जंगल चली जाएगी इस कल्पना से मां का हृदय हाहाकार कर उठा मां का उठा मां ने कहा रघुरंदन ये तेरे साथ जंगल जाना चाहती ये तेरे साथ जंगल जाना चाहती ये सीता कौन के पलंग पीठ है त्याजी गोदे दोरा, दीन पग कठोरा अभी अभी मैं सुना के आया हूं आपको। अभी सुना के आया हूं। अभी अभी सुना के आया हूं राम जी कि नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राखे प्राण जान की लाई जीवन मूरी जिमी जोगवत रहू दीप बात नहीं तारन कहूं अभी ये भी सुना क्या है <coughs> हे रघुनंदन जंगल में जानते हो कौन रहने योग्य है कौन कैता का पसती कानन जोगु तपस्वी की स्त्री जंगल में रहने योग्य है सीता नहीं वो ध्यान से सुन भाव भाव कहने जा रहा हूं कहे तापस्तीय तपस्वी की स्त्री जंगल में रहने योग्य भाव राम जी श्री किशोरी जी ने जब सुना किशोरी जी को रास्ता नहीं मिल रही थी किशोरी जी का कहा मुझे मार्ग मिल गया मार्ग क्या मिल गया माता ने आज्ञा तो नहीं दी लेकिन माता के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके मैं आज्ञा ले लूंगी क्यों क्या माता ने कहा है कि कै कैतापसान्योग तापस की स्त्री जंगल के योग्य है और मैं जिस समय जंगल जाना चाहती हूं उस समय मैं राजकुमार की स्त्री नहीं हूं उस समय मैं किसी राजा की स्त्री नहीं हूं उस समय मैं किसकी स्त्री हूं क्या उस समय मैं तापस की स्त्री हूं क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम बनवासी माँ ऐसा सोच रही माम मेरी माँ श्री किशोरी जी ऐसा, ऐसा सोच रही ऐसा सोच रही भगवान श्री राम जरा देखे भगवान का उत, भगवान का इस भाव की पुष्टि भगवान सबसे पहला शब्द क्या कह रहे हैं सीते तुम तापस पुत्री पीछे हो तापस स्त्री पीछे हो तुम कौन हो राजकुमारी आपने देख लिया भाव है कि नहीं कला राजकुमारी और सुनिए सिखावन सुनहु, और आगे सुनिए आन भांति जो सोच रही हो आन भांति जियजनी कछुगुनहु सीते तुम तो जंगल में जाओ मत जाओ घर में रहो और हट करोगी तो दुख पाओगी जाओ हट करह प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाओ परिणाम हे सीते तुम तुम तापस्ती नहीं हो तुम कौन हो कहा से गनी अयोध्या में तो तुम्हारी चाल मैंने देखी नहीं के क्यों के पलंग पीठ सिया सियन दीन पग अवनी कठोरा लेकिन तुम्हारी चाल हमने देखी है और वो चाल मेरे हृदय में आज तक बसी हुई है हे सीधे निकल नहीं पाई कौन सी चाल है गौनी बाल मराल गति ओह गौनी बाल मराल गति सुखमा तुम नहीं बन जोगू सुनिया सुनिय हैं मुही लोगू आ, यहां भी राम जी फेल फेल आज हम आज हम भागे हैं क्या कि राम जी राम जी की असफलता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ भी राम जी असफल भाई कैसे चकई सी चंद सी सीता जी ने कहा बहुत कुछ कहा है तीन दोहे में सीता जी ने कहा कि आप क्या चार क्या, क्या कहते हैं मैं सुकुमारी हूं आप जंगल खेजो के खेजोगे सीता जी कहते कहते जरा सब ठीक से है यहां भाव जागृत हुआ है या भाव जागृत हुआ हमारा आप कैसी बात कह रहे हैं मैं जंगल आप जंगल के योग्य हैं और मैं सुकुमारी हूं मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु है क्या कह रहे हैं आप बन के योग्य हैं मैं सुकुमारी हूं मेरे चरण कोमल है कि आपके चरण कोमल हैं। आप मेरे चरणों को क्या जाने मैं आपके चरणों को जानती हूं हे रघुनंदन हे मेरे प्राणास्पद हे मेरे प्रेमास्पद हे मेरे प्राण प्रिय हे मेरे जीवन आधार हे मेरे जीवन सार सर्वस्व हे परम सुकुमार जब तुम्हारे मंगल श्री चरण कमलों को लेकर मैं नित्य पाद संवाहन करती हूं तो मेरे हाथों की कठोरता का अनुभव होता है तुम्हारे श्री चरण कमलों का स्पर्श करती डरती रहती हूं कहीं ये कठोर हाथ कष्ट प्रदन हो जाए आप कहते हो तुम सुकुमारी हो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू हे रघुनंदन मैं जंगल चलूंगी और क्यों चलोगी आराम करने के लिए नहीं चलूंगी पति का साथ लेना है इसलिए नहीं चलूंगी तुमको देखी मिला मैं नहीं रह सकती ये भी होगा लेकिन इसके लिए नहीं चलूंगी क्यों कि मैं तुम्हारे आगे, आगे आगे चलूंगी तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे आगे आगे क्यों चलूंगी अग्रदस्ते गमिष्यामी मृदगंथी कुछ कंटका। कुछ कंटकॉ मृदगंत अरे आपके रास्ते में जो कुछ कंटक आएंगे उनको अपने चरणों से रौदती हुई उनको बराबर करती हुई तुम्हारी मार्ग को साफ बनाती हुई तब मैं मैं इसलिए चलना चाहती हूं हे रघुनंदन रामचंद्र हे रघुनंदन रामचंद्र रामचरितमानस में लीजिए मैं बिहार करने नहीं चल रही हूं मैं रात्रि भी सोने के लिए नहीं चल रही हूं मैं जगने के लिए चल रही हूं दिन भर चलते चलते जब तुम शांत तो हो जाओगे क्रांत तो हो जाओगे परिश्रांत तो हो जाओगे और जब कहीं विश्राम करने का अवसर आएगा जंगल की खुरदुरी जमीन जंगल की ऊंची नीची जमीन रघुनंदन उस पर तुम ठीक से सो न पाओगे इस कल्पना से मैं पहले उस जमीन को बराबर बनाऊंगी मैं पहले उस जमीन को बराबर बनाऊंगी ये मिथिलेश राज किशोरी की वाणी है भारतीय संस्कृत की आराध्या की वाणी है इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता लोगों का सियाराम, ये किसकी बाणी है रघुनंदन श्री राम जी ये किसकी बाणी है ये किशोरी की काणी है क्या रघुनंदन उस समय तुमको कहीं बिठा दूंगी इस समय लक्ष्मण जी साथ में जाएंगे ऐसे नशे नहीं है उस समय में तुमको कहीं बिठा दूंगी और तुम्हारी चिड़िया को ले करके तुम्हारी कंथी को ले लेकर के जमीन को बराबर करूंगी और जमीन को बराबर करके हे मेरे आराध्य पेड़ों के कोबल कोबल पत्तों को तोड़ूंगी सममही मीण तरु पल्लव दासी और उसको बिछाकर तुमको सुला दूंगी मेरे आराध्य आपको सुला दूंगी तुम क्या करोगी पाए पलोटी आपका पार सम्मान करूंगी कितनी देर करोगी कितनी देर करोगी कि सब निशिदासी सारी रात बात इसलिए मैं चल रही हूं सज्जनों कई कर्ज की आदर्श मूर्ति हमारी तो गुरु है महाराज हमारी आचार्य है सेवा सिखा रही है चाहे लक्ष्मीनाथ समारंभाम कहे चाहे सीता नाथ समारंभाम समारं आचार्य है कि नी समी सम त्रिण तरु पल्लव दास पाय पलोटी सब निश दास पिय सेवा करी हों मारग जनित सकलस्म स्म हरि हों महाराज जी इस तरह से किशोरी जी कहां तक कहूंगा मैं आपको इसकी चौपाइया इसकी है स्वामी आपका दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए वैसा दर्शन आज तक नहीं मिला ध्यान दीजिए बड़ा भावपूर्ण भाव वैसा दर्शन आज तक नहीं मिला जो पहला दर्शन जो प्रभावित करता है वो जीवन पर्यंत बना रहता है जो पहला दर्शन मैंने आपका किया वैसा दर्शन आज तक हमने नहीं किया पहला दर्शन क्या था श्रम भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई ये दर्शन किया था उसके बाद आज तक जो ध्यान में बारह वर्ष व्यतीत हो गए वो दर्शन नहीं किया हे रघुनंदन और तुमको श्रम होगा और परिश्रम होगा तो स्वेद बिंदु तुम्हारे मस्तक पर जब झलकेंगे तो आनंद आ जाएगा श्रम सही श्रम सहित तो श्याम श्याम तन देख दुख प्राण पति लेके किसी से सुनना किसी भावुक रामायणी से है हाँ? किसी रट्टू से मत सुनना किसी भावुक रामायणी से सुनना तो आपको सुनाएगा और हमसे सुनना हो तो योद्या समकन सहित श्याम तन देखे भगवान निरुत्तर हो गए हमारी किशोरी का उत्तर राम जी के पास है ही नहीं हाँ सारे लोगों को बुद्धि देने वाली माँ ये राम जी को भी बुद्धि देती है हाँ राम जी को बुद्धि देती है महाराज ठीक से आपसे कह रहा हूं हाँ कभी कभी राम जी भूल जाते हैं भक्तों को तो मैया कहती सुनो कह कैस के ऊपर कृपा कर दो इसके ऊपर दिया हां गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू का अंब अवसर पाई मेरी दया भी ये अवसर क्या है हमारा ये अवसर क्या कबहू कंब अवसर पायु ये अवसर क्या है अवसर तो ब्रजवासी जानते हैं अवसर क्या है ब्रह्म में ढूंढो पुरानन गानंद वे दि चास चायन टेरत हेरत हारी प्यो रस खानी बतायो नुन है देखो तुर्यो देख्यो तुर्यो वह कुलज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका पाय का पाए। के है? ये भगवान को कहते है। हम रहती रहती तो तो क्या कह रहा सियाराम कि श्रम तुम्हेंाम सहित श्याम तनु देखे कहा दुख प्राण पति लेके मैया ने बहुत प्रेम से कहा मैया कि अगर कुछ छोड़ ही दोगे सुन लो सऊ बचन कठोर सुनी प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण सियाराम भगवान ने अनुमान कर लिया हथि राणा माता से माता के चरणों में प्रणाम करके श्री सीताराम माता से आज्ञा लेकर के माता ने मंगल किया है लाल जी मैंने जीवन में जो भी पुण्य किया है वो सब तुम्हारे आगे आगे चलें, जंगल के शेर जंगल के बाघ जंगल के हाथी जंगल के सारे विशेरे जीव सब तुम्हारा मंगल करें मैं कह नहीं पाऊंगा समय भी नहीं हृदय भी नहीं महाराज माँ का बाल्मीकि रामायण में इतना बड़ा मंगल है उस मंगल को भाव खदे पढ़ नहीं सकता कहने की तो बात छोड़ बड़ा मंगल है मंगल मनाया जब भगवान श्री सीताराम श्री कौशल्या के महल से निकलने लग गए तो मां कहती बेटा राम जी रुक गए मां आती है आंखों में आंसू भर के बेटा ये सोच कि तू जा रहा है मैं पागलों की बुला ली तुझको जाओ जाओ जाओ फिर चले फिर बुलाया फिर चले फिर बुलाया मां कहती है अच्छा जाओ अब नहीं बुलाऊंगी अब मैं अपने को संभालूंगी रघुनंदन मैं अपने को पत्थर कर लूंगी अब अब नहीं बुलाऊंगी जाओ मेरे लाल लेकिन ये बता के जाओ कि बहुरी बच्च कही लाल कही रघुपति रघुबर तात कब ही बुलाय लगा रखी होगा बड़ी करुण वेला है मैया का सीता जी का भी संवाद है आगे लक्ष्मण जी महाराज आए लक्ष्मण जी ने सुना तो व्याकुल हो गई समाचार जब पाई, बदन उठी धाई, कंप समाचार्यब लक्षरा गे चरण अति अधी प्रेम अधीरा लक्ष्मण जी ने प्रेम के आठों अंग प्रकट हो गए प्रेम के आठों अंग प्रकट हो गए आपसे सच बताऊ और लक्ष्मण का जीवन दर्शन इस प्रसंग में सन्नी थे मुझे कहना चाहिए प्रसंग मेरा बहुत पिछड़ा है अब हम रावण लंका कांड में प्रसंग एक कड़िया दुकड़िया भग कार्य कर देंगे अभी तो हम जरा आनंद लेके ही इसको कहेंगे अब इसको कल कहेंगे सिया बैठने के साथ लक्ष्मण चरित्र सुनाएंगे बैठने के साथ सुनाएंगे सी सीता रामचंद्र भगवान की